सोनू की इस लिस्ट की मदद से ही तकरीबन सैकड़ों लोगों को पुलिस अरेस्ट कर सकती थी एक बात और थी जो इस लिस्ट को देखकर साफ समझ में आ रही थी कि ये चोर बाजार का मार्केट कोई एक दो दिन में खड़ा हुआ बिजनेस नहीं है इसे कई सालों में खड़ा किया गया है और सोनू इस बिजनेस की बेताज बादशाह थी ऐसे में सोनू की गिरफ्तारी एक प्रकार ऐसी पूरे चोर मार्केट के खात्मे की शुरुआत थी विक्रांत इस वक्त सोनू के ठीक बगल खड़ा होकर एक एक समान चेक करवा रहा था तभी नैना भी पहुँच गई उसने इशारे से विक्रांत को बात करने के लिए बाहर बुला लिया विक्रांत जरा सुनना नैना ने विक्रांत से कहा विक्रांत तुरंत ही लॉकर रूम से बाहर निकलकर नैना के पास पहुँच गया जैसे ही ये दोनों थोड़े एकांत जगह पर पहुँचे नैना ने हंसते हुए कहा तो विक्रांत अब क्या हुआ अब भी तुम्हारे तांत्रिक दोस्त ने तुम्हारी मदद की होगी ना विक्रांत ने नैना के सवाल का जवाब पहले से तैयार कर रखा था उसने तुरंत ही नैना को बताया नहीं इस बार मेरे एक दोस्त ने मुझे टिप दी थी उसी की मदद से मैं पैसिफिक बिल्डिंग में इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचा था और फिर उसके साथ ही मिलकर मैंने सोनू दीदी को अरेस्ट किया है कैसा रहा मेरा स्ट्रोक बहुत प्रेशर था ना अपने ब्रांच पर अब तो, तो तुम्हारी टेंशन खत्म हुई ना डीएनगर ब्रांच पर जब से हेडक्वार्टर द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स को भेजा गया था तब से यहाँ का माहौल बहुत खराब चल रहा था सारे इन्वेस्टिगेटर्स बहुत प्रेशर में थे खुद नैना भी काम को लेकर बहुत टेंशन में थी ऐसे में विक्रांत ने अकेले दम पर सोनू दीदी को पकड़कर पूरे डीएन नगर ब्रांच की नाक बचा ली थी हम्म काम तो तुमने बहुत सही किया है और भले ही मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर घिन आता है लेकिन तुम्हारे इस अच्छे काम के लिए मैं तुम्हारी जरूर तारीफ करूंगी नैना ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा लेकिन विक्रांत को कन्फ्यूजन हो रही थी कि नैना उसकी तारीफ कर रही है या फिर मजाक उड़ा रही है लेकिन विक्रांत के पास हर तरह के सवाल का जवाब था और हर एक्शन का रिएक्शन उसके पास मौजूद था उसने तुरंत ही नैना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा नैना तुम कह क्यों नहीं देती तुम अब मुझसे प्यार करने लगी हो मैं तुम्हारी आंखों में खुद के लिए उठ रही तड़प को देख सकता हूँ इस पर नैना ने, ने, ने विक्रांत के कंधे पर जोर देते हुए ठीक उसकी आंखों में झांकते हुए कहा विक्रांत तुम इस लेडी बॉस को ठीक से इंटेरोगेट करो इससे जितनी ज्यादा डिटेल निकलवा सकते हो निकालो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और पता करो की कहीं इसे लॉकर रूम में मेरी डेड बॉडीज के बारे में भी तो कुछ पता है या नहीं डोंट वरी नैना डालिंग जब तक विक्रांत सक्सेना यहाँ खड़ा है तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है मैं सब संभाल लूँगा विक्रांत अभी भी अपने आशिकी वाले मोड से बाहर नहीं निकल पा रहा था हम्म, गुड पहली बार मुझे तुम्हारे मुंह से निकली कोई बात अच्छी लगी है नैना आज ना जाने विक्रांत के फ्लर्ट को इग्नोर किए जा रही थी लेकिन विक्रांत भी इतनी जल्दी हार मानने का तैयार नहीं था जब तक नैना चिड़ उसका मुँह न बंद कर दे विक्रांत को चैन कहा था अभी वो कुछ बोलने नहीं जा रहा था कि वहाँ एक इन्वेस्टिगेटर भागता हुआ पहुँच गया विक्रांत सर सोनू दीदी ने अपना सारा सामान चेक कर लिया है बता रही है, उसका कोई स्टाम्प एल्बम गायब है सोनू दीदी ने अपने सामने खड़े ऑफिसर्स को डरी हुई नजरों से देखते हुए कहा मैं आप लोगों से मजाक क्यों करूँगी और आपको मेरी सिचुएशन देख लगता है की इस वक्त कोई झूठ बोलूंगी मेरे लॉकर में रखा हुआ डायमंड नेकलिस मोतियों का हार आदि जो सबसे कीमती सामान थे सबके सब रखे हुए हैं सिर्फ वो स्टाम्प एल्बम ही गायब है स्टाम्प एल्बम विक्रांत और नैना ने एक दूसरे की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखा उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई लुटेरा सिर्फ स्टाम्प एल्बम लुटने के लिए अपनी जान इतनी जोखिम में क्यों डालेगा और पहली बात तो विक्रांत को ये स्टाम्प एल्बम का मतलब ही ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था और न ही उसे इसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ पता था इसीलिए उसने जतिन को तुरंत अपने पास बुलाया ताकि वो कुछ एक्सप्लेन कर सके और ये स्टाम्प एल्बम मेरा खुद का था ये कोई चोरी का माल नहीं था इसे मैंने खुद के लिए ही खरीदा था सोनू ने विक्रांत और नैना को अपने विश्वास में लेते हुए कहा अच्छा बस करो फालतू की कहानी मत बताओ सच सच बोलो अगर सेफ रहता है तो विक्रांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा वो सोनू की नजरें देखकर बता सकता था कि ये इस वक्त झूठ बोल रही है अरे नहीं साहब मैं मैं सच बोल रही हूँ सोनू ने जवाब दिया देखो तुम जितनी जल्दी सच बता दोगी उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा मैं तुम्हारे बिहेवियर की मोनिटरिंग करवा रही हूँ अगर तुमने पुलिस के साथ ढंग ऐसी कॉपरेट कर दिया तो फिर तुम्हारी सजा भी कम हो सकती है नैना ने सोनू को समझाते हुए कहा अब जाकर सोनू ने सारी बात सच सच बतानी शुरू की उसने बताया कि ये स्टाम्प एल्बम किसी एंटीक चीजों का कलेक्शन रखने वाले व्यापारी का था उसने ही ये पूरा एल्बम तैयार कर रखा था लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई और फिर ये उसके बेटे के हाथ लग गया उसका बेटा जुए का लती था और जुए में हारे हुए पैसों को भरने के लिए उसने इसे बेचने का फैसला किया लेकिन उसे इस स्टाम्प एल्बम की सही कीमत का अंदाजा नहीं था फिर उसने मुझे इस एलबम की सही कीमत का अंदाजा लगाने के लिए बुलवाया था उस वक्त इस एल्बम की कीमत लगभग एक लाख रुपए थी लेकिन मैंने उसे धोखे में रखकर इसे मात्र पच्चीस हजार में खरीद लिया था बाद में मुझे किसी ने बताया कि अगर इसे कुछ दिन तक और सुरक्षित रख दिया जाए तो इसकी कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो सकती है फिर इसीलिए मैंने इस स्टाम्प एल्बम को यहाँ लॉकर में सुरक्षित रख दिया था मुझे स्टाम्प एल्बम लॉकर में रखे हुए पाँच साल हो गए और इस वक्त इस एल्बम की कीमत तीन चार लाख के करीब होगी तीन चार लाख विक्रांत मन ही मन सोचने लगा कि तीन चार लाख एक स्टाम एल्बम के भरा कौन देगा फिर अगले ही पल उसके मन में ये ख्याल आया कि आखिर सिर्फ तीन चार लाख रुपए के लिए बैंक में डाका भी कौन डालने की हिम्मत करेगा ठीक यही बात नैना के मन में भी आ रही थी ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी पांच लोग अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर सिर्फ स्टाम्प एल्बम लूटने के लिए आए थे ऐसा कैसे हो सकता है लॉकर में हीरे और मोती के हाथ रखे हुए थे जिनकी कीमत दस ऐसी बीस लाख ऐसी भी ज्यादा है और कोई भी सारे बेशकीमती आइटम रखे हुए थे और फिर लुटेरों ने सिर्फ तीन चार लाख का स्टाम्प एलबम ही क्यों उठाया वो अगर चाहते तो कुछ भी आसानी से उठाकर ले जा सकते थे और अगर उन्हें स्टाम्प एल्बम लेना ही था तो वो आराम से इसे खरीद भी सकते थे तुम नैरा को सोचते हुए सोनू से सवाल किया ये बताओ तुम्हारे पास इस स्टाम्प एल्बम की कोई फोटो वगैरह है हाँ बिल्कुल है सोनू ने तुरंत ही जवाब दिया साहब मेरे पास फोटो सेफ रखी हुई है मैं आपको दे दूंगी बस आप लोग मुझे बचा लीजिए तुम चिंता मत करो नैना ने उसे सांवना देते हुए कहा मैंने तुम्हें बताया ना कि जब से तुम्हें अरेस्ट किया गया है तुम्हारे बिहेवियर का मॉनिटर किया जा रहा है और कोर्ट में पेशी के वक्त ये सब रिकॉर्ड दिया जाएगा फिर हो सकता है कि तुम्हारी सजा भी कम कर दी जाए आप थोड़ा ध्यान देना दोनों तो ने कहा और इसके साथ ही उसने फोटो के बारे में भी सारी जानकारी दे दी इसके बाद विक्रांत और नैना ने सोनू ऐसी लॉकर में मिले डेड बॉडीज के बारे में भी पूछना शुरू कर दिया हो सकता है की उसे मर्डर केस के बारे में भी कुछ बताओ लेकिन सोनू ने बताया कि उसे किसी भी मर्डर केस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है यहाँ तक कि डेड बॉडीज के बारे में भी उसे कुछ पता नहीं है जिन लोगों की डेड बॉडी मिली है उनकी फोटो भी सोनू को दिखाई गई, लेकिन वो किसी को भी नहीं पहचान रही थी आखिर में नैना ने उससे ये कंफर्म किया कि कहीं बैंक में उसके नाम से कोई और लॉकर भी तो अलॉट नहीं है तो सोनू ने बताया उसके नाम ऐसी सिर्फ तीन ही लॉकर रजिस्टर्ड है इसके बाद विक्रांत शुरू ऐसी केस के बारे में सोचने लगा अब तक केस को देखकर यही लग रहा था कि इस रॉबरी केस का बैंक में मिली डेड बॉडीज़ वाले केस से कोई लेना देना नहीं है। ये महज एक इतफाक रहा होगा कि बैंक में लूट करने की नीत से आए लुटेरों को वहाँ लाश मिल गई होगी लेकिन फिर भी जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता है तब तक ये सब बातें सिर्फ हवा में तीर चलाने जैसी है कुल मिलाकर अभी तक पुलिस को इन लुटेरों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी की क्या ये सब सिर्फ स्टाम लुटने के लिए बैंक आए थे कहीं ये लोग स्टाम्प कलेक्टर तो नहीं थे कहीं ये पागल तो नहीं थे लॉकर में इतना कीमती सामान रखा हुआ था लेकिन सिर्फ स्टाम्प लूट कर ले गए ये सवाल बार-बार विक्रांत को परेशान कर रहा था नैना और विक्रांत वापस पुलिस स्टेशन आ चुके थे ये लोग अब स्टाम्प के फोटो के आने का वेट कर रहे थे उसके बाद ही आगे की कहानी कुछ समझ आने वाली थी वैसे सोनू उर्फ दीदी का चोर बाजार का धंधा डीएन नगर पुलिस स्टेशन के रेंज में नहीं आता क्यूँकी वो डीएन नगर ब्रांच से बाहर अपना धंधा चलाती लेकिन चूंकि बैंक में रॉबरी का केस डीएन नगर ब्रांच के हाथ में था इसीलिए सोनू का केस भी डीएन नगर ब्रांच को ही दिया गया था लेकिन जब बाद में ये पता चला कि बैंक में रॉबरी से सोनू का कोई लेना देना नहीं है बल्कि सोनू तो अलग ही चोर धंधे में इन्वॉल्व है ऐसे में उसका केस इकोनोमिक क्राइम और फ्रॉड डिपार्टमेंट में बन रहा था इसलिए अभी सोनू की कस्टडी इकोनॉमिक क्राइम डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी लेकिन भविष्य में अगर सोनू का इन्वॉल्वमेंट किसी और क्राइम जैसे कि किसी गंभीर लूटपाट या चोरी वाले केस में जुड़ता है तो फिर से उसकी कस्टडी डीएन नगर ब्रांच में आ जाएगी रात के आठ बज चुके थे और सोनू द्वारा दिए गए स्टाम्प की फोटो की जांच शुरू हो गई थी पूरे स्टाम्प एल्बम की फोटो मिल चुकी थी और इसे ठीक से देखने के लिए जतिन ने फोटो को एलईडी स्क्रीन पर जूम करके दिखाना शुरू कर दिया था जतिन को चूँकी स्टाम के बारे में थोड़ी कम जानकारी थी इसीलिए वो खुद के साथ दो एक्सपर्ट को भी लेकर आया था यह दोनों एक्सपर्ट बहुत ही दिन ऐसी स्टाम्प डिपार्टमेंट में ही काम करते थे और इन्हें भारत में छप चुके सभी स्टाम्प की जानकारी थी विक्रांत भी यहाँ मौजूद था हालांकि उसे स्टाम्प के बारे में कुछ भी पता नहीं था फिर भी वो अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ खड़ा था जदिन के साथ आए एक्सपर्ट्स ने एक एक करके इस एल्बम के पन्ने को पलटना शुरू किया उसमें लगे एक एक स्टाम्प को बड़े ध्यान ऐसी देखना शुरू किया ये तो उन्नीस का स्टाम्प है न गांधी जी का दस रूपए वाला स्टाम्प जब उनकी हत्या हो चुकी थी उसके बाद ये स्टाम भारत सरकार द्वारा बापू की याद में छपवाया गया था यहां देखो बापू के पैदा होने और मरने की डेट भी लिखी गई है और ऊपर की तरफ बापू भी लिखा गया है